जयो श्रीकृष्ण चैतनिया प्रभुनिनंदा गौर भक्त विंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे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 धा आधिकवे मुह्यतूर्य तेजो वारी मृदम यहाम यम सदा निरस्तुहक सत्यम परम दीम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 सामवेद उपनिषद में लिखा है कि जो सचिदानंद है वसुदेव देव के बेटा है वे परम सत्य है तो वहां पर भी भगवान को परम सत्य ही बताया गया है इसी प्रकार से लिखा है कि सत्यम सचिदानंद रूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि धायम श्रीधर स्वामी पाद जी महाराज जी कहते हैं कि जिन्हें परम सत्य कहा गया है वो सत्य भगवान कृष्ण ही है हमारे व्यास गुरु ने भी अपनी टीका में कहा कि जिन परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं भगवान वेद व्यास जी वो परम सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। इसी प्रकार से श्रीमद भागवत महाप्राणी के दसम स्कंद के दूसरे अध्याय में जब सब देवता कंस के कारागर में आए और गर्भस्तुति की तो वहाँ पर देवताओं ने भगवान की स्तुति सत्य के कर ही कही इस तरह महाभारत में जो भगवान के हजारों नामों का वर्णन दिया गया है वहाँ भगवान के नामों का वर्णन सत्य सत्य के कर ही उच्चारण किया गया है। तो उन्हीं परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं भगवान वेदव्या जी तो कौन है परम सत्य भगवान उन्हीं भगवान की माया से बड़े बड़े ऋषि देवता मोहित हो जाते हैं जैसे अग्नि में चल और जल में थल तो भेद व्याजी कहते हैं मैं उन्हें नमस्कार करता हूं दुनिया में सबसे पहले पैदा होने वाले जीव हैं ब्रह्मा जिनके हृदय में भगवान ने केवल इशारा किया और सांगो पांगो ज्ञान ब्रह्मा जी की बुद्धि में आ गया उन्हीं परम सत्य भगवान को हम नमस्कार करते हैं उनसे तो परे कोई सत्य है ही नहीं तो इसी प्रकार से इस श्लोक की टीका कई कई संप्रदाय के आचार्यों ने कही है तो कुछ आचार्य कहते हैं कि भगवान का नाम इसलिए नहीं लिया गया अगर भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूं, तो दुर्गा देवी के भक्ति कहते ये तो कृष्ण कथा है हमारा इससे क्या लेना देना इसलिए कृष्ण नाम नहीं लिया और अगर कहते हैं कि हम राम जी का ध्यान करते हैं तो शिव जी के भक्त कहते हैं तो राम कहता हम इसलिए ना लेने क्या तो वेदव्यास जी ने बात ही खत्म कर दी भगवान वेद जी ने कहा जो सत्य है मैं उन्हें नमन करता हूँ और जो सत्य नहीं मैं उन्हें पूछता भी नहीं तो परम सत्य का ध्यान भगवान वेदव्यास जी कर रहे हैं तो कौन है परम सत्य बुरभक्त वत्सल भगवान की जय तो है परम सत्य श्री कृष्ण जिनका ध्यान कर रहे हैं अब दूसरे श्लोक में वस्तु न्या वस्तु है श्रीमद भागवत धर्मांोजित कमो निर्मत्सरा सता वेद वास्तव तापत्रो नमूलनम श्रीमदभागवते महा मुनी कि सत्यो हृदय धयत्र कृत भी सुशुरो सुणा धर्म धर्म भगवान कृष्ण और परम धर्म भगवान कृष्ण की कथा तो जहां पर धर्म है जहां परम धर्म है वहां कपट नहीं है वेद भगवान ने हमको लालसा दी धर्म करो स्वर्ग मिलेगा अर्द लगाओ धर्म के नाम पर स्वर्ग मिलेगा धर्म के कार्य में हाथ बटाओ स्वर्ग मिलेगा तो जो लालसा से धर्म किया जाता है कार्य किया जाता है उसे कपट रूपी धर्म कहा गया है और जो कर्तव्य समझकर किया जाता है उसे परम धर्म कहा गया है जैसे कि गरुड़ प्राण के धर्म कांड में लिखा है कि हम 24 घंटों में 21,600 बार श्वास लेते हैं तो हमें तो एक एक श्वास के अंदर गोविंद का नाम लेना चाहिए। तो हमें कार्य अपने कर्तव्य समझ के करना चाहिए धर्म है। और अगर लालसा से करोगे तो कपट रूपी धर्म है श्रीमद भागवत महापुराण तीन प्रकार के तापों को नाश करने वाला आदि देविक आदि भौतिक आदि अध्यात्म हमें देवताओं के द्वारा कष्ट सताते हैं जलजले का आ जाना तूफान का आ जाना सैलाब का आ जाना तो देवताओं के द्वारा हमें कष्ट होते हैं किसी का देव का नाराज हो जाना किसी की देवी का नाराज हो जाना आदि भौतिक किताब हम परिवार जनों से परेशान पड़ोसी से परेशान मोहल्ले वाले से परेशान शहर वाले से परेशान देश वालों से परेशान ये आदि भौतिक और सबसे भयंकर होता है आधी जो हमें भोगना पड़ता है इसलिए मनु जी भारत जी मनु समृद्धि के तीसरे अध्याय में कहते हैं अगर आप पाप ना भोगोगे तो आपके बच्चे को भोगना पड़ेगा अगर वो नहीं भोगेगा तो उसके बच्चे को भोगना पड़ेगा पर भोगना पड़ेगा आधी अध्यात्मिक किताब से कोई छुटकारा पा नहीं सकता आपने देखा होगा कि जन्म से कुछ लोग अंधे पैदा होते हैं गुंगे पैदा होते हैं बैरें पैदा होते हैं नंगड़े पैदा होते होंगे तो ये आधी आध्यात्मिक ताप का प्रभाव होता है भोगना पड़ता पड़ताएगा तो भगवान वेदव्यास जी कहते चिंता ना करो तीनों प्रकार के ताप को नाश करने वाली पतित पावनी श्रीमद् भागवत कथा है और ये बात भगवान वेदव्यस जी, जी के मैं नहीं ये बात तो महामुनि कह रहे हैं तो वेद व्यास महामुनि किसे कह रहे हैं बोल बद्रीनाथ भगवान की जय तो भगवान वेद जी के इष्ट हैं जिनका पूजन करते हैं भगवान जी। वो है भगवान बद्रीनाथ और एक मर्तबा इस ग्रंथ का यदि चस्का लग जाए तो कोई भी इसमें पाप नाशनी पतित पावनी कथा को छोड़ना नहीं चाहेगा तो ये परम वस्तु श्रीमदभागवत इसमें कोई कपट नहीं है तीसरे श्लोक में आदेश और आशीर्वाद दोनों देते हैं निगम गलतम फलम सुख मुखाद अमृतम ध्रव्यवास युतम पिबत भागवतम रसमाल मुहर हो रसिका भूविभाव का निगम कहते हैं वेद को और वेद का पका हुआ फल है श्रीमद भागवत जिसमे ना तो घुतली है और ना तो छिलका ये रस से परिपूर्ण है और वेद रूपी ऊंची शाख से ये फल नीचे आया अब किसी ने पूछ लिया महाराज जब वेद रूपी फल इतनी ऊंची शाख से नीचे आया गल गया होगा सड़ गया होगा फट गया होगा तो यहां पर श्रीधर स्वामी पाद जी कहते हैं नहीं नहीं सीधा भूमि पर नहीं आया परंपरा से नीचे आया शिष्य प्रशिष्य प्रशिश्यूपम परंपरा या परंपरा से क्या हुआ नीचे उतरा भगवान नरन के मुख से ब्रह्मा जी के मुख में ब्रह्मा जी के मुख से देव ऋषि नाराजी के मुख में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 तो पहला प्रश्न है मानव का कल्याण कैसे इतना सुंदर प्रश्न है कि मानव का भला कैसे दूसरा शास्त्र तो अनेक है अब तो इतनी आयु जोड़ी है तो सब शास्त्रों को पढ़ लें या श्रवण कर लें तो हमारा शास्त्रों का जो सार है निचोड़ है वो आप हमें बताइए तीसरा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण जो अजन्मा है वे देवकी के बेटा क्यों बन गए क्या कारण था कि वो अजन्मे ने जन्म क्यों ले लिया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 तो सूर्य महाराज जी ने कहा प्रश्नों का, का उत्तर देंगे। तो तो पहले मैं मैं अपने गुरु पुत्र है। कोने गुरु पुत्र पुत्र श्री सुखदेव उनके में नमन कर दूं, इसके बाद ही मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा बड़ा सुंदर नमन करते हैं यम परमपे तमपे तिकम दिका तरहा जुहावा पुत्रे तिमय तया तरो संतम हृदय मुनिमान सुखदेव को स्वामी जी अपनी माता पिंगला के गर्भ में बारह वर्षों तक थे जैसे ही बारह वर्षों में जन्म हुआ तो सोलह वर्ष के शरीर सुखदेव को स्वामी जी और जन्मते ही सुखदेव जी को स्वामी जी कहा जा रहे हैं वन में जा रहे हैं सोचा एक बड़ी मुश्किल से पुत्र मिला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 कर सके श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने वेद पुराण उपनिषद सबके रस को निकाला और अपने बिंदु से श्रीमद को कह दिया। ऐसे श्री सुखदेव को जी हम बारंबार नमस्कार करते हे श्री सूर्य महाराज जी कहते हैं हे ऋषिवरों भगवान वेद जी के ग्रंथों को सुनने और सुनाने से पहले नारायणम नमस्कृत्यम नरम चै व देवी सरस्वती व्यासम जयम मुत्रियते तो सबसे पहले श्री भगवान नर नारायण को नमस्कार करना चाहिए जिनके पास ज्ञान का भंडार है और फिर माता सरस्वती को नमस्कार करना चाहिए जो ज्ञान की देवी है और फिर अंत में भगवान वेद जी को नमस्कार करना चाहिए वेदव जी ने समृद्धि ज्ञान नर नारायण भगवान को नमस्कार कर कर माँ सरस्वती को नमस्कार कर कर और भगवान वेद व्यास जी को नमस्कार करने के बाद श्री सूर्य महाराज जी कहते हैं मुनैया साधु पृष्ठो हम भगवान मंगलम क्रता कृष्णम संप्रश्नों आत्मा या सुप्रसिद्ध तो उस समय ऋषियों को श्री सूर्य महाराज जी ने धन्यवाद दिया हे hey ऋषि भरो धन्यवाद आप सबका क्योंकि आप सब ने मुझसे कृष्ण कथा का प्रश्न किया तो सबसे पहले किसका कल्याण होता है जो कृष्ण कथा कहता है और दूसरा जो प्रश्न करता है उसका कल्याण होता है क्योंकि प्रश्न करने वाले का कल्याण होता है क्यों क्योंकि उसने प्रश्न किया तो जब कथा व्यास उत्तर देते हैं तो सुनने वालों का भी वहां पर कल्याण हो जाता है जो हमें नजर आ रहे हैं उनका भी कल्याण होता है जो हैं जो नजर नहीं आते हैं उन सबका भी कृष्ण कथा से कल्याण हो जाता है इसलिए हे धन्यवाद आपका आप सबने मुझसे कृष्ण कथा का प्रश्न किया सवे पुंसा मरोधर्मो यथो तो भक्ति रथोक्षा यह आत्मा सुप्रसि संपूर्ण मानव का कल्याण कैसे होगा भगवान की भक्ति तो प्रश्न था ना पहला मानव का का कल्याण और शास्त्र सार। तो दो प्रश्नों का उत्तर एक श्लोक से देते हैं मानव का भला कैसे होगा भगवान की भक्ति कैसी भक्ति अहे तुखी निष्काम निष्कपट भक्ति और शास्त्र का निचोड़ क्या है भगवान की भक्ति इस प्रकार से जीवों का कल्याण होगा भक्ति का तोता है भगवान से विवाहित हो जाना और विवाहित कौन करवाते हैं भगवान से सतगुरुदेव महाराज जी करवाते हैं और आप सब लोग ये जिंदगी में बात याद रखना हमारी भक्ति जो रजिस्टर होती है वो दीक्षा के बाद होती है दीक्षा से पहले जैसे कि हम कई काम कर रहे हैं तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रेक्ट पर आपको पैसा मिलेगा पर कॉन्ट्रेक्ट पर आपकी सर्विस जमाने कब होगी आप पक्के हो जाते हैं किसी कंपनी में तो इस तरह से है जो गुरुदेव है उसे पिता कहा गया है शिष्य का पिता और हकीक़त में जो हमारे मात पिता है वो हमारे मात पिता केवल यहीं तक के हैं पर गुरु हमारा ऐसा पिता है मतलब माता पिता गुरु दोनों काम करते हैंगे वो हमारे गुरुदेव यहीं यहाँ भी हमारे साथ हैं और परमधाम में भी वहाँ भी हमारे साथ हैं इतना इतना उत्तम संबंध गुरु का बताया गया हैगा तो वही गुरु महाराज अपने शिष्य का विवाह किससे करवाते हैं भगवान से करवाते हैं है। अब जैसे कि तौर पर जब स्त्री पुरुष का विवाह होता है उनकी भी संतानें होती है इसरा जीव का जब भगवान कृष्ण से विवाह होता है तो भगवान की भी दो तो संतानें होती है ज्ञान और वैराग्य भक्ति तो बड़ी बड़ी कर रहे हो अगर ज्ञान वैराग्य ना है, इसका मतलब बांझ है आपकी भक्ति क्या है बांझ है जैसे कि कन्या का विवाह हुआ और संतान ना हो तो वो कन्या क्या कहलाएगी बांझ कहलाएगी भले वो बच्चा गोद तो ले ले कुछ भी कर ले पर कहलाएगी बांझ इसी तरह से भक्ति करें पर ज्ञान भी होना चाहिए ज्ञान नहीं कि बड़े बडे ग्रंथों का ज्ञान रख ले ज्ञान केवल इतना होना चाहिए कि भगवान है कौन और बैराग्य का मतलब आपको अपने जीवन के अंदर त्याग आना चाहिए सदेव हमेशा जब हम अपने गुरु से मिलते हैं हमें उन्हें नमन नमन करना है कि हम हमें ऐसा उत्साह होना चाहिए अपने गुरु से मिलते समय कि हम जैसे पहली मर्तबा ही मिल रहे उससे कई समय के बाद मिल रहे हैं ऐसा उत्साह हमें होना चाहिए इसे कहते हैं वैराग्य जब ये ऐसा उत्साह नहीं होगा तो हमारा वैराग्य जागृत होने वाला नहीं है तो भक्ति बड़ी बड़ी कर रहे हैं ज्ञान रख रहे हैं वैराग्य नहीं है ज्ञान नहीं है तो आपकी भक्ति क्या है बांझ है तो यहां पर सूर्य महाराज जी कहते हैं वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, जन त्याशु वैराग्य ज्ञानम तो भक्ति का मतलब क्या है भगवान से विवाहित हो जाना और दो भगवान के संतानें होती है ज्ञान और वैराग्य अच्छा तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है बोले जीवन का परम लक्ष्य तत्व जिज्ञासा हमें तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए हम संसार में आए क्यों हम क्यों आए क्योंकि हमसे अपराध हुआ इसलिए हमको इस जेल में आना पड़ा और बुद्धिमान कौन है कि ऐसा कार्य करें जो इस जेल से मुक्त हो जाए तो अक्सर मैं आप सबको कथा में एक मिसाल देता हूं कि एक जेलर साहब आए थे एक जेल में तो लगभग जेलर साहब को तीन चार साल हुए होंगे तो उस समय उस जेल को एक सदी हो गई थी तो जेलर साहब बड़े प्रसन्न थे कि भाई मुझे तीन चार साल हुए और इस जेल को एक सदी हो गई है तो उस वक्त जो है जेलर साहब ने सब कैदियों को बुलवाया और सबसे कहा कि भाई आप सबकी क्या ख्वाहिश है मैं आप सबकी ख्वाहिश पूरी करूँगा तो उस समय कुछ कैदियों ने कहा जेलर साहब सूखी पानी वाली दाल मिलती है तो कुछ ऐसी व्यवस्था जमा दे के बढ़िया भोजन मिले तो जेलर साहब ने कहा ठीक है इनको बढ़िया बड़, भोजन दिया जाए एक न का जेनर साहब इतने पत्थर तोड़ते हैं पैसा ठीक मिलता नहीं हैगा। तो कुछ व्यवस्था जमा दीजिए कि अच्छा पैसा मिले तो जेलर साहब ने कहा ठीक है भाई इनको अच्छा पैसा दिया जाए एक न का जेलर साहब देखो कितने मच्छर काटते हैं जिले के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि मच्छरों से मुक्त हो जाए बोले ठीक है भाई सुंदर अच्छी व्यवस्था कर दें कि इन सबको मच्छर ना काटे इसी तरह से जेलर साहब सबकी ख्वाहिशों को पूरी कर रहे थे उस समय एक विद्वान था बुद्धिमान था उसने कहा जलर साहब पहले आप हमें जब हमने सबकी इच्छा को पूर्ण कर दिया इच्छा को पूर्ण करेंगे बोलो तुम तो उस समय उस बुद्धिमान पुरुष ने कहा कि जलर साहब मेरी आपके शरणों में यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस जेल से मुक्त कर दीजिए तो बुद्धिमान इंसान कौन है जो इस जेल से मुक्त हो जाए भाई देखो जब जेल से मुक्त होंगे तो अच्छा खा भी सकते हैं पी भी सकते हैं, ओढ़ भी सकते हैं अच्छी व्यवस्था जम सकते अच्छा कमा सकते हैं कि जेल में अच्छा पहनना खाना पीना किस किस काम का वो तो कहती तो कहती ही रहता हैगा। तो इसी तरह से जीवन का परम लक्ष्य क्या है जीवन का परम लक्ष्य तत्व जिज्ञासा तत्व जिज्ञासा करें कि हमें हमसे कुछ पाप हो गया और हमें इस पाप से मुक्त होने के लिए हमें मौका दिया प्रगति ने तो हम ऐसा कार्य कर कर जाए कि दोबारा इस पापमय संसार में हमको दुखमय संसार में आने की आवश्यकता ना पड़े इसे कहते हैं जीवन का परम लक्ष्य है तत्व जिज्ञासा तो किसकी तत्व जिज्ञासा करें तो शिव जी महाराज जी कहते हैं तत्व जिज्ञासा जैसे कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान हे वो एक और बन गए क्या अनेक अब जैसे कि जो ज्ञानी होते हैं जिनके पास बहुत ज्ञान होता है लेकिन वो भगवान को क्या कहते हैं कि भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार उनका कोई आकार नहीं है किसने कह दिया ज्ञानी ने कह दिया इसी प्रकार से योगी योगी ने कह दिया वो परमात्मा है परमात्मा का अर्थ क्या होता है सगुण निराकार है पर दिखता नहीं हैगा किसने कह दिया योगी ने कि हाँ भाई आत्मा के रूप में है चेतना देते पर नजर नहीं आते हैं और उन्हीं को भक्त ने क्या कह दिया भगवान कि वो साकार हैंगे और हम किसके उपासक हैं हम साकार ब्रह्म के उपासक हेंगे हम भगवान के विग्र विग्रह की पूजा करते हैं हम भगवान के चित्र की पूजा करते हैं इसलिए हम लोग सब किसकी पूजा करते हैं साकार की ब्रह्म के विषय में जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के बारहवें अध्याय के पंचम श्लोक में कहा गया तो है भगवान ने कहा कि जो लोग निर्गुण निराकार का ध्यान करते पूजन करते हैं उनको प्रगति पाना बहुत मुश्किल हो जाती है बहुत समय लगता है उन्हें मेरे पास आने के लिए फिर वही भगवान बारहवें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि जो लोग मेरे साकार स्वरूप का अध्ययन करते हैं वो मुझे तुरंत प्राप्त कर लेते हैं इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि तो हम सब लोग जो हैं वो साकार ब्रह्म के उपासक हैं इसलिए हमें हमारी परम्परा के द्वारा हमें भगवान की विग्रह पूजा प्राप्त हुई हैगी तो हमें विग्रह पूजा करनी चाहिएगी इस तरह से श्री सूर्य जी महाराज जी भगवान के अवतारों के विषय में बताते हैं तो चेतनया चरतमृत के अनुसार भगवान के अवतारों की छः कैटेगरियाँ के बताई गई हैं अब जिसमें सबसे पहले जो है भगवान के अवतारों के विषय बताया गया है पुरुष अवतार तो भगवान के जो पुरुष अवतार हैं वो तीन होते हैं करुणा दक्षा विष्णु गर्भो दक्षा विष्णु शीरो दक्षा विष्णु करुणा दक्षा विष्णु क्या करते हैं करुणा दक्षाय विष्णु जो है वो तत्वों को पैदा करते हैं मतलब संसार को पैदा करते हैं और गर्भो दक्षा विष्णु क्या करते हैं उनमें प्रवेश कर जाते हैं। जब उन्हें लेटने की जगह नहीं मिलती उनके शरीर से पसीना फैताएगा उससे एक समुंद्र का निर्माण हो जाता है वे उस समुंद्र में जा लेट जाते हैं इसलिए उन्हें कहा जाता है नारायण नाड़ कहते पानी को यण कहते घर पानी जिनका घर उनका नाम पड़ गया ना रायण वो लेट गए फिर उनकी ना भी से कमल का फूल खिलता हैगा इस तरह से जो है ब्रह्मा जी उनसे पैदा हो जाते हैं और जो शीरो दक्षा विष्णु है ये दरवाजा हैगा क्योंकि जैसे हमें आने जाने के लिए दरवाजे की आवश्यकता पड़ती है इस तरह भगवान को भी आने जाने के लिए दरवाजे की आवश्यकता पड़ती हैगी तो दरवाजा कौन है शीरो विष्णु जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता के आप ग्यारहवें अध्याय में देखें विराट रूप के अंदर तो पहले भगवान दो हाथ वाले थे फिर भगवान चतुर्भुज रूप बन गए और चतुर्भुज बनने के बाद भगवान क्या बन गए विराट बन गए फिर इसी प्रकार से भगवान विराट से चतुर्भुज बने और चतुर्भुज के बाद भगवान दो हाथ वाले बन गए तो शीर क्या है उसे बताया गया है जो है दरवाज़ा इसी तरह से तीसरी अवतारों की कैटेगरी भगवान की बताई गई गुण अवतार जैसे कि रजोगुणी अवतार कौन है ब्रह्मा जी शतोगुणी कौन है विष्णु जी और तमोगुणी कौन है शंकर जी ये गुण अवतार है इन्हें गुण अवतार कहा गया है महादेव जी को जैसे यहाँ गुण अवतार बताया गया है इसी तरह से ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मवीरण के कृष्ण जन्म कांड के अंदर भी शंकर जी को भगवान कृष्ण का अंश बताया गया है गणेश जी को भी बताया गया है पर क्योंकि तो हमारा जो ग्रंथ है ब्रह्म वे, पुराण ये भी वैष्णव ग्रंथ है जैसे कि अठारह पुराण है न अठारह प्राणों में छह सतोगुणी छः रजोगुणी और छह तमोगुणी तो ये सतोगुणी पुराण है वैष्णव ग्रंथ है इसी तरह से फिर तीसरी कैटेगरी भगवान के अवतारों की बताई गई उसे कितने लीला अवतार जिसमें मत्स्य है जिस यज्ञ है, है नरनारायण है कपिल देव जी है दत्तात्रेय जी है पृथुजी महाराज जी है नरसिंह देव जी हैं कुर्म भगवान है धन्वंतरी है मोहिनी है वामन है परसुराम, राम व्यास बलभद्र कृष्ण बुद्ध कल्कि आदि ये लीला अवतार कहे जाते हैं फिर इसी तरह से भगवान के अवतारों के जो चौथी कैटेगरी बताई गई है वो बताई गई है मनवंत्र अवतार तो मनमंत्र मनमंत्र अवतार आपको पता ही है कि ब्रह्मा जी के जो है वो एक दिन के अंदर चौदह मनुभ होते हैं और हर मनमंत्र में भगवान का अवतार होता हैगा तो इसे मनमंत्र अवतार मनमंत्र अवतार में आता है जैसे कि यज्ञ विभू सत्यसेन हरि बैंकुट अजीत वामन धर्मसेतु सेतु सुधामा यज्ञ आदि तो ये जो भगवान के जो अवतार है इसे मनमंत्र अवतार कहे जाते हैं और पांचवे जो अवतारों की कैटेगरी बताई गई वो युग अवतार योग अवतार में जैसे सतयुग के अंदर भगवान का रंग सफेद होता हैगा, त्रेता के अंदर भगवान रत कांति लाल हो जाते हैं द्वापुर में भगवान शाम और कलयुग में काले हो जाते हैं और उनके शरीर से सुनेरे रंग का प्रकाश निकलता हैगा। तो चेतन्य चंद्रमृत के अनुसार युग अवतार के अंदर जो कलयुग का अवतार जो बताया है वो चैतन्य महाप्रभु बताएंगे तो चैतन्य महाप्रभु जो युग अवतार है जो कलयुग में कल्कि की अवतार होगा वो अलग है लेकिन महाप्रभु कौन है युग अवतार इस तरह से जो अंतिम जो छठी कैटेगरी बताई गई भगवान के अवतारों की वो है शक्तिवेश अवतार तो शक्ति वेश अवतार के अंदर राम नरसिंह और कृष्ण तो इस तरह से यहां पर बताए गए छह कैटेगरी भगवान के अवतारों की पर श्रीमद भागवत महाप्राण के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के अंदर बाईस अवतारों के विषय में बताया गया जिसमें प्रथम अवतार भगवान का कुमार और दूसरा अवतार भगवान का नर और अपना वरा तीसरा अवतार भगवान का नर नारायण चौथा देव ऋषि नारायण जी पांचवा कपिल देव जी छठा दत्तात्रेय जी सातवा यज्ञ नारायण आठवा ऋषभ देव जी नौवा पृथ्वी जी दसवां मत्स्य ग्यारहवा कच्छप बारवा मोहिंद बारहवा धन्वंतरी तेरहवाँ मोहिनी चौदहवा नरसिंह पंद्रवा वामन सोलवा परसुराम, सत्रहवा व्यास अठारहवा राम उन्नीसवा बलराम बीसवें कृष्ण इक्कीसवें बुद्ध और बाईसवें कल्कि। तो इन अवतारों के विषय में श्री जी महाराज जी बताते हैं लेकिन जी महाराज जी से एक भूल हो गई तो जी महाराज जी ने क्या कह दिया कि कृष्ण अवतार है जबकि कृष्ण अवतार नहीं कृष्ण अवतारी ही है एक चांद कला उन कृष्णास्तुत भगवान स्वयं इंद्रा इंद्रा रिविकुल लोक मुद्योगी कृष्ण कौन है स्वयं भगवान तो पहले स्कल के तीसरे अध्याय के अट्ठाइसवें श्लोक में इन्होंने कहा सूर्य महाराज जी ने इसी तरह से अगर हम ब्रह्म संहिता में देखते हैं तो ब्रह्म संहिता के पाँचवें अध्याय के श्लोक संख्या उनतालीस के अंदर क्या कहते हैं ब्रह्मा जी के मैं उन श्री भगवान गोविंद का पूजन करता हूँ जो राम नरसिंह आदि अवतार तथा हंस अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से आदि पुरुष हैं तो उनको क्या करता हूँ नमन करता हूँ इस तरह से विष्णु समृद्धि में लिखा है विष्णु समृद्धि में लिखा है कि जो लोग श्री कृष्ण की निंदा करते हैं बोले ऐसों का मुँह नहीं देखना चाहिए और उन्हें जितने भी जो धर्म होते हैं न हमारे मुँह से दूर कर देना चाहिए सचित कर देना चाहिए दूर कर देना चाहिए और अगर गलती से किसी ने ऐसे पुरुष का मुँह देख लिया तो उसे तुरंत गंगा में स्नान करना चाहिए तो हम पाकिस्तानियों के लिए तो गंगा स्नान बहुत मुश्किल है इतने दूर वीजा मिलना नहीं होता जल्दी करके तो हमें सबसे अच्छा जो है हल यही है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे तो हम जो है वो नामा प्रभु का सहारा ले तो हम क्या है पवित्र हो जाएंगे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय इसी तरह से भगवान कृष्ण स्वयं भगवान इसका वर्णन जैसे कि गोपाल पानी तपानी उपनिषद अथर्वेद की शाख यहाँ लिखा है पार ब्रह्म श्री कृष्ण ही कहलाते हैंगे क्या कह दिया पार ब्रह्म श्री कृष्ण ही कहलाते हैंगे वे सब कुछ कर सकने वाले हैंगे क्योंकि वो सब कुछ कर सकते हैंगे सच्चिदानंद स्वरूप है वे और वेदांत के द्वारा जाने जाते हैं यानी कि वेदांत सूत्र का अर्थ क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं इस उपनिषद में कि वेदांत के द्वारा जिनको जानना है वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं जाने जाते हैंगे बुद्धि के साक्षी रूप है परम गुरु श्री कृष्ण को नमस्कार है कृष्ण को क्या कह दिया गुरु कह दिया है उन्होंने क्या है नमस्कार है तो हमें इस इस, इस उपनिषद से ये भी शिक्षा लेनी चाहिए कुछ लोग कहते हैं अरे साहब जिनका गुरु नहीं है उनका क्या होता है तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए क्योंकि भगवान है ना जगत गुरु तो किसी वैष्णव के द्वारा अगर किसी का कार्यक्रम हो जाता है तो श्री कृष्ण ही गुरु बनकर उस हिसाब तार देते हैं कृष्ण गुरु क्यों है क्योंकि तो कृष्ण ने हमें गीता का उपदेश दिया गीता का ज्ञान दिया ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं इसी प्रकार से गोपाल लोत्र तपनी को उपनिषद ये उपनिषद भी अतर्वेद की शाख यहाँ लिखा है जो सूर्य में रहता है जो गायों में रहता है जो गोपों का पालन करता है जो सभी देवों में भी रहता है जो सभी के द्वारा गाया जाता है जो सभी भूतों में प्रविष्ट होकर सभी भूतों को धारण करता है वही लोगों का स्वामी श्री कृष्ण है सबके स्वामी कौन है वो श्री कृष्ण है इसी तरह से ये अथर्वेदी उपनिषद एक और उपनिषद भी अथर्वेदी है कृष्ण उपनिषद है ये भी अथर्वेद की शाख है यहाँ भी लिखा है सभी प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए और धर्म की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण को जानना चाहिए जिन्होंने सबके ऊपर कृपा करी और जो सबकी रक्षा करते हैं उनको जानना चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं कथा के माध्यम से उनको जानते रहे कैसे जाने के आपको हम हम आपकी कथा को श्रवण करेंगे और आप हम आपको जानने लग जाएंगे तो बोला सुंदर यहाँ पर बताया गया इसी तरह से पद्म प्राण के स्वर्ग कांड में लिखा है एक बार श्री कृष्ण को अगर कोई नमस्कार कर ले वो कभी अपनी माँ का दूध पीता नहीं है क्यों क्योंकि उसका जन्म नहीं होगा तो माँ का दूध कहाँ से पिएगा ये है भगवान श्री कृष्ण इसी तरह से ब्रह्म विरुद्ध के प्रगति कांड के अंदर देवी जी भी कहती है बोले जिन पर मैं कृपा करती हूँ उन्हें भगवान श्री कृष्ण की निर्मल भक्ति देती हूँ निष्काम भक्ति देती हूँ और जिन्हें ठगना चाहती हूँ उसे धन दौलत नाम आदि दे देती हूँ तो वैष्णव थोड़ी धन दौलत मांगेगा वैष्णव तो केवल कृष्ण को मांगे यानी कि हम माता जी का भी पूजन कर सकते हैं और आपसे हम यही आशा रखते हैं यही वरदान चाहते हैं कि आप हमें कृष्ण की भक्ति प्रदान करें तो वो कहते थे कि हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता वरना तेरे घर से कोई खाली नहीं जाता क्योंकि तो हमें मांगने का तरीका नहीं आता तो मांगने का तरीका यह है कि देवी देवता का पूजन करो अपराध नहीं है देवी देवता भगवान के बड़े निकट हैं हे देवी मैया आप कृष्ण के निकट हो उनकी सेवक हो दो माला होती है कृपा कर दो चार माला हो जाए दो घंटे की कथा याद हो गई कृपा कर दो चार घंटे की हो जाए तो ये हमें वरदान इनसे मांगने चाहिए देवता का काम ही देने वाले देवता तुरंत दे देते हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है तो क्या मांगना चाहिए भगवान की भक्ति मांगे देवताओं से और हम क्या मांगेंगे इसी तरह से श्री जी महाराज जी ने बड़ा सुंदर भगवान के अवतारों के विषय में बताया सौनक जी प्रसन्न हो गए सौनक जी ने कहा जी महाराज जी आपके मुख से कथा श्रवन कर वो इच्छाएं बढ़ती है वह यही मन कर रहा है कि आपसे कथा को श्रवण करते ही रहे आपने बड़ी सुंदर भगवान के अवतारों की कथा कही आप बड़ी सुंदर कथा कहते हे हैं है जी आप हमें ये बताइए सूत सूत महाभाग, कथम भागवती पुण्यम यथा भगवान चुकम अब यहाँ पर जो है श्री सोनक जी महाराज जी श्री सूर्य जी से पूछते हैं हे है सूर्य जी महाराज जी आपकी जीवन हे सुर महाराज जी जिस ग्रंथ राज श्रीमद भागवत को आपने अध्ययन किया ये कथा किस युग में किस जगह पर किस कारण से और किसके परामर्श से कही गई है अब यहाँ पर कहते हैं कि हमने तो सुना है कि जब वेधव्या जी के बेटा श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज जी कहाँ जा रहते हैं वन की ओर जा रहते हैं और वेदव जी अपने बेटे को घर लाने के लिए पीछे दौड़ रहे थे जब सुखदेव महाराज जी दौड़े दौड़े दौड़े गए तो उस वक्त क्या हुआ कि जब वन में गए तो वहां पर कुछ स्त्रियां वस्त्रहीन होकर स्नान कर रही थी अब बघेरे कपड़ों वाले 16 साल के श्री सुखदेव जी वहां से गुजरे उन स्त्रियों ने अपने अंगों को नहीं ढका अब कपड़े पहने बुढ़े वेदव जी वहां से गुजरे तो स्त्रियों ने अपने अंगों को ढक दिया ये देखकर वेदव ने उन स्त्रियों से कहा मेरी बेटियों सोलह साल का मेरा युवक छोरा आपके पास से गया आपने कोई पर्दा नहीं किया और मैं बुरा मानो आंखों से गम दिखलाई देता है मुझे देखकर मेरी बेटियों तुमने पर्दा कर दिया इसका कारण है क्या है उस समय में स्त्रियाँ मुस्कुराई हे वेदव व्यास जी आपको पता है पुरुष कौन है और स्त्री कौन है क्योंकि वो स्त्रियाँ ये वेदभ सुखदेव वे जी थोड़ी देख रहे थे स्त्रियाँ लहा रहे हैं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 अरे कुछ लोग देखते थे भाई ये गाय का दूध कैसे निकाला जा रहा है इस दीला को देखने लग जाते थे कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं तो 10 15 20 मिनट से अधिक कहीं नहीं ठहरते थे तो परीक्षित ने किस बंधन में बांध दिया इनको सात दिन तक एक ही जगह पर बैठकर कथा सुनाने लग गए अच्छा दोनों ही महाविभूति एक का देखो जन्म नहीं हुआ ज्ञान पीठ के अंदर ही हो गया दूसरे का जन्म नहीं हुआ दर्शन पीठ में ही हो गया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 आगे चलकर इस कन्या का विवाह इस कन्या का नाम सत्यावती अब ये क्या करती थी कन्या सबको यमुना पार कराती थी एक दिन संध्या का बेला था तो संध्या में अपनी नौका को बंद कर रही थी तो पराशर ऋषि आ गए तो पराशर ऋषि ने कहा भई आप हमें जो है वो यमुना पार करा दीजिए बोले इस समय तो महाराज जी संध्या बेला आएगी तो मैं उस समय पराशर ऋषि ने कहा देखो देवी जी तुम्हारा कल्याण हो तुम मुझे यमुना पार करा दीजिए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 संतान का जन्म भी होगा तुम कवारी की कवारी बने रहो फिर सत्यावती ने फिर टालना चाह बोले ऋषि भर मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है तो समय ऋषि ने का चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि अब तेरे शरीर से दुर्गंध नहीं आएगी तो इनके शरीर से योजन गंधा इनके शरीर से कई योजन तक खशबू जाती थी इस तरह से पराशा ऋषि ने सत्यावती मैया के नेत्रों में देखा सत्यावती मैया गर्भवती हो गई और उसी द्वीप के ऊपर भगवान वेद जी का अवतार हो गया श्री वेद जी भगवान का अवतार हो गया तो क्या नाम है आपका कृष्ण द्वीपयाना क्योंकि तो आप खा लेते हैं और द्वीप के बीच में आपका अवतार हुआ इसलिए आपका नाम कृष्ण द्वीपयाना हुआ तो हमारे धर्मशास्त्रों में कितने व्यास बताए गए अट्ठाईस व्यास जैसे कि विष्णु पुराण के अंदर बताया गया है और जो है ब्रह्मांड पुराण में बताया गया हैगा श्री देवी भागवत के अंदर भी बताया गया है कि कितने हैं अट्ठाइस व्यास हैं क्योंकि हर हर द्वाप्रयोग के अंदर अट्ठाइसवीं द्वाप्रयोग के अंदर वेद व्यासियाँ आए और उन्होंने वेदों का विभाग तो अट्ठाईसवें जो व्यास है स्वयं कौन बनकर आए भगवान आए भगवान विष्णु बने व्यास तो अट्ठाइसवें व्यास कौन है भगवान विष्णु कब प्रकट हुए आप आषाठ मास की पूर्णिमा की तो आषाठ मास की जो पूर्णिमा जो आती है जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता हैगा गुरु पूर्णिमा वो भगवान वेधव जी के अवतार की तिथि है तो देखो आज जितने भी गुरुजन है भगवान वेधव्यास जी की तिथि को मना रहे हैं उस, उस सब को मना रहे हैं गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं तो कुछ लोग मूर्ख हैं जो भगवान वेदव जी को बुरा भला कहते हैं बनाते तीति कौन सी भगवान वेदव जी की और भगवान वेदव व्यास जी को बुरा भला कहते हैं अरे एक कैसा भगवान है इसका ऐसे अवतार हुआ तो ऐसा बुरा भला कहते हैं पर हम वैष्णव को ऐसा नहीं करना चाहिए वेदव जी कौन है साक्षात भगवान हेंगे अवतारित हुए इस तरह से भगवान वेद जी का अवतार हो गया और अवतार लेते ही भगवान वेधव जी बड़े हों और अपने पिता पराशर ऋषि के संग भगवान वेधव व्यास जी मन की ओर जा रहे हैं और अपनी माता जी से कह दिए कि जब आपको मेरी इच्छा होगी याद करोगे तो मैं आपके पास आ जाया करूँगा इस तरह आगे चलकर भगवान वेधव जी ने सोचा कि जीवों का कल्याण कैसे होना चाहिए क्योंकि पहले समृद्धि ज्ञान था कंट कराया जाता था शिष्यों को तो वेद व्यास जी ने कहा इतनी बुद्धि तो कलियों के जीवों के पास नहीं होगी तो क्या करना चाहिए तो भगवान वेदव्यास जी ने सबसे पहले तो यह विचार किया कि एक वेद था उस जमाने में अथर्द विशाल वेद था तो भगवान वेदव्यास जी ने अथर्वेद की चार शाखाएं बना दी जिसका नाम रखा रग साम यजुर् और अथ्र और भगवान वेद जी ने इन वेदों को अपने शिष्यों को पढ़ाया रग ऋषि शर्मा सामवेद जैमिनी ऋषि को पढ़ाया यजुर्वेद वैशं पयाना जी को पढ़ाया और अत्रवेद अंगिरा ऋषि को पढ़ाया श्री सूर्य महाराज जी कहते हैं हे सोम का ऋषियों हमारे पिता जो रोम शब्द हैं उन्हें पंचम वेद महाभारत वेद अभ्यास जी ने पढ़ाया क्योंकि इतिहास पुराणों को पांचवा वेद कहा गया है तो जो इन ऋषियों ने अपने शिष्य को वेद पढ़ाया उसे उपनिषद कहा जाता है तो अगर हमसे पूछा जाए कि उपनिषद कितने हैं तो हमारे लोग जवाब देते 108 सौ जबकि उपनिषद 108 नहीं है उपनिषद लात आधात है बहुत संख्या में लेकिन क्या हुआ कि कुछ दौर आने से हमारे उपनिषद कुछ खंडित हो गए थे तो अब वर्तमान के अंदर हमारे पास जो उपनिषद है वो कम से कम 108, 109, आठ एक सौ नौ तक उपनिषद हमारे पास मौजूद हैं तो कितने उपनिषद हैं इसका खुलासा मुक्ति को उपनिषद में दिया गया है मुक्ति को उपनिषद यजुर्वेद की शाख है तो हमें इस उपनिषद से शिक्षा मिलेगी कि वेद कितने हैं और किस वेद की कौन सा उपनिषद शाखाएं हैं कि तो ये हमें जानकारी मिलेगी तो सबसे पहले यह उपनिषद हनुमान जी से शुरू होता है हनुमान जी ने प्रभु राम जी से पूछा प्रभु वेद कितने और वेदों की शाखाए उपनिषद कितनी है तो उस समय राम जी ने कहा हनुमान वेद है चार रग साम यजुर् और अथर उनकी जो शाखाएं उपनिषद वो लाता है तो यहीं पर बताया गया है जो रगवेदेदेदी रग रग उपनिषद रगवेदी उपनिषदेद रग जो है रगवेद के 21 उपनिषद है यानी कि रगवेद की कितनी शाखाएं हैं 21 शाखाएं 21 शाखाए मतलब उपनिषद कितने हैं रघुवेद के इक्कीस दूसरा यजुर्वेद यजुर्वेद के सिर्फ यजुर्वेद के 109 उपनिषद है यजुर्वेद के इसी तरह से तीसरा है सामवेद सामवेद के एक हजार उपनिषद है एक हजार है ना एक हजार उपनिषद है और इसी तरह से अदर्वेद के 50 उपनिषद है 50 शाखा है तो यहाँ क्या हो गया होगी क्योंकि तो बहुत संख्या बढ़ गई हैगी उपनिषदों की पर वर्तमान में जो हमारे पास उपनिषद है वो 108, 9, 10, 11 के करीब होंगे तो हमें इस उपनिषद से ये शिक्षा मिलती है इसी तरह से हमारा एक उपनिषद है जिसका नाम है चतुर्वेद उपनिषद चतुर्वेदों में उपनिषद में बताया गया है कि सबसे पहले जब ब्रह्मा जी ने पूर्व दिशा की ओर देखा पूर्व दिशा कैसे कहते हैं ईष्ट जहाँ से सूर्यदेव प्रकट होते हैं तो यहाँ से रगवेद की उत्पत्ति हुई फिर ब्रह्मा जी ने पश्चिम की ओर देखा वेस्ट की ओर तो यहाँ से यजुर्वेद की उपनिषद प्रकट हुआ यानी कि पूर्व दिशा से ऋग्वेद और पश्चिम दिशा से यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई फिर ब्रह्मा जी ने उत्तर दिशा की ओर देखा जिसे अंग्रेजी में नोट कहा जाता हैगा यहाँ से सामवेद की उत्पत्ति हो गई और अंत में ब्रह्मा जी ने जब दक्षिण की ओर देखा यानी कि साउथ की ओर देखा उस समय अत्र की उत्पत्ति हो गई तो चार दिशा से ये चार वेद प्रकट हो गए होंगे। तो हमें इस उपनिषद से ये शिक्षा मिलती है इस तरह से भगवान वेदव्यास जी ने चार वेद सत्रह पुराण और उपनिषद ब्रह्मसूत्र विधान सूत्र आदि इन सबकी रचना कर दी महाभारत की रचना कर दी और भगवान वेधव को संतुष्ट नहीं हुआ एक दिन की बात है भगवान वेधव्यास जी अपने आश्रम पर बड़ी चिंता मगन बैठे थे उस समय देव ऋषि नारद जी आए देव ऋषि नारद जी आए तो उस समय वेधव जी ने अपने गुरुदेव का पूजन किया उन्हें हासन दिया उस समय देव ऋषि नारद जी जब वेधव जी के मुख को देखते हैं बड़ा उदास है तो क्या कहते हैं देव ऋषि जी पराशर्य महाभागा भवता कच्चित आत्मानम परितुष्यतिशारी आत्मा मान से हे हो देव जी कहते हैं कि आपके पिता का नाम है पराशर ऋषि और पराशर ऋषि कौन है जो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले तो ऐसे ज्ञानी पिता के बेटा होने पर तुम इतने चिंतामग्न क्यों हो तुमने एक वेद को चार जगह पर बांट दिया तुमने महाभारत की रचना करी उपनिषद की रचना कर दी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 पूजन सेवन करती थी सेवा करती थी उनके यहाँ और जिन ब्राह्मण देव की मेरी माँ सेवा करती थी वे भी संतों की सेवा करते थे चातुर्माश हुआ संतों की टोली आ ब्राह्मण देव की यहाँ ठहरी उस समय वे ब्राह्मण देव ने हमारी माँ को संतों की सेवा में लगा दिया हे व्यास जी में पांच साल का बालक था मैं भी अपनी माता के संग संतों की सेवा करता